श्वरावतारों का प्रयोजन अब्दुल बहा ने कहा मैं उन सहानुभूतिपूर्ण शब्दों से बड़ा प्रभावित हुआ हूं जो मुझको संबोधित किए गए हैं और मैं आशा करता हूँ कि दिन प्रतिदिन हम लोगों के बीच सच्चा प्रेम और स्नेह बढ़ता जाए प्रभु की इच्छा है कि प्रेम संसार में एक महत्वपूर्ण शक्ति हो और आप सब जानते हैं कि प्रेम के विषय पर बोलकर मुझे कितना आनंद प्राप्त होता है सभी युगों में ईश्वर अवतारों की सत्यता के प्रयोजन की सेवा हेतु संसार में भेजा गया है मूसा सत्यता का नियम लाए और उनके पश्चात इसराइल के सभी अवतारों ने इसके प्रसार की चेष्टा की जब ईसा आए तो उन्होंने सच्चाई की धधकती हुई मशाल को प्रचंड किया और इसे ऊंचा उठाया ताकि सारा विश्व उससे प्रकाशमान हो उनके पश्चात उनके चुने हुए पट्टशिष्य आए और अपने स्वामी की शिक्षा के प्रकाश को उठाए वे अंधकारपूर्ण संसार में दूर दूर तक फैल गए और अपनी पारी पर उसे दूसरों को थमा दिया तब हज़रत मोहम्मद आए जिन्होंने अपने समय में और अपने ढंग से सच्चाई के ज्ञान को असभ्य लोगों में फैलाया क्योंकि सदा सर्वदा से यह ईश्वर के चुने हुए लोगों का कार्य विशेष रहा है आ अंततः जब ईरान में बहावल्लाह प्रकट हुए तो उनकी तीव्र इच्छा थी कि सच्चाई के मध्यम होते हुए प्रकाश सभी देशों में वे पुनः उजागर करें संसार के सभी देशों में प्रेम और एकता का प्रकाश फैलाने हेतु ईश्वर के सभी पावन लोगों ने तन और मन से प्रयास किया है ताकि भौतिकता का अंधकार दूर हो और मानव संतान में आध्यात्मिकता का प्रकाश फैल जाए केवल तब घृणा निंदा और हत्या समाप्त हो सकेगी और उनके स्थान पर प्रेम एकता तथा शांति का राज्य होगा ईश्वर के सभी अवतार एक ही उद्देश्य से प्रकट हुए और उन सब ने लोगों को सदाचार के पथ पर चलाने का प्रयास किया फिर भी हम उनके सेवक अभी भी आपस में झगड़ते हैं ऐसा क्यों हम एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते और एकतापूर्वक क्यों नहीं रहने इसका कारण यह है कि हमने सभी धर्मों के मौलिक नियम के प्रति अपने नेत्र बंद कर रखे हैं कि ईश्वर एक है कि वह हम सबका परम पिता है कि हम सब उसकी दया के सागर में डूबे हुए हैं और उसकी प्रेमपूर्ण देखरेख की छाया में सुरक्षित है सत्यता का तेजपूर्ण सूर्य सब पर एक समान चमकता है दिव्य दया का जल प्रत्येक को अपने अंदर समा देता है और उसकी दिव्य कृपा उसके सभी बच्चों को प्रदान की जाती है यह प्रेम में ईश्वर अपने सभी प्राणियों के लिए शांति चाहता है तो फिर वे अपना समय युद्ध में क्यों बर्बाद करते हैं वह अपने सभी बच्चों से प्रेम करता है और उनकी रक्षा करता है तो वे उसे प्रभु को भूल क्यों जाते हैं वह प्या समान हम सबकी देखभाल करता है तो हम अपने भाइयों से लापरवाह क्यों है निश्चय ही जब हम यह अनुभव करते हैं कि किस प्रकार ईश्वर हमसे प्यार करता है और हमारा ध्यान रखता है तो हमें अपने जीवन इस प्रकार ढाल लेने चाहिए कि हम उसकी प्रतिमूर्ति बन जाएं। ईश्वर ने ही हम सब को उत्पन्न किया है जब हम सब उसके बालक हैं और उसी एक परम पिता से प्रेम करते हैं तो हम उस प्रभु की इच्छाओं के विरुद्ध काम क्यों करते हैं सभी दिशाओं में दिखाई दे रहे विभाजनों इन सभी झगड़ों और विरोधों का कारण यही है कि लोग ऊपरी दिखावे और रीति रिवाज से चिपके हुए हैं और सीधे भौतिक सत्य को भूल जाते हैं धर्म की ये ऊपरी प्रतिक्रियाएं अति विभिन्न और यही है वे जो झगड़ों तथा शत्रुता का कारण बनती हैं, जबकि यथार्थ सदा सर्वदा एक ही होता है वास्तविकता सच्चाई होती है और सच्चाई का विभाजन नहीं होता सच्चाई ईश्वर का मार्गदर्शन है यह संसार का प्रकाश है यह प्रेम है यह दया है सत्य ही ये विशेषताएं मानवता के गुण भी हैं जो परम आत्मा द्वारा उत्प्रेरित होते हैं आता हम सबको दृढ़ता पूर्वक सत्य पर स्थिर रहना चाहिए और निस्संदेह हम स्वतंत्र हो जाएंगे वह समय आने वाला है जब संसार के सभी धर्म मिलकर एक हो जाएंगे क्योंकि सिद्धांत रूप से वह पहले ही एक है विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि केवल ऊपरी रूप ही उन्हें अलग करते हैं मानव पुत्रों के बीच कुछ आत्माएं अज्ञानता के कारण डोहक उठा रही है हमें उनके प्रशिक्षण में शीघ्रता करनी चाहिए वे अबोध बच्चों की भांति है जिन्हें बड़ा होने तक देखभाल की आवश्यकता है और कुछ एक रोगी है हमें अवश्य ही दिव्य उपचार उन तक पहुंचाना चाहिए चाहे वे अज्ञानी हो बच्चे हो या रोग पीड़ित उनसे प्रेम और उसकी सहायता करना नितांत आवश्यक है उनकी अपूर्णता के कारण उनसे घृणा नहीं की जानी चाहिए लोगों में आध्यात्मिक आरोग्य लाने तथा राष्ट्रों में एकता की स्थापना हेतु धर्म के चिकित्सकों ईश्वरावतारों की नियुक्ति की गई यदि वे विभाजन का कारण बने तो उनके अस्तित्व का न होना ही अच्छा है किसी रोग के निवारण के लिए उपचार किया जाता है परन्तु यदि वह केवल मात्र रोग को अधिक बढ़ाए तो इससे परे रहना ही बेहतर है यदि धर्म केवल मात्र अनबन और फूट का कारण हो तो इसके अस्तित्व का न होना ही उत्तम है ईश्वर द्वारा संसार में भेजे गए सभी दिव्य अवतारों ने लोगों के बीच सत्यता एकता और सहमति के प्रसार की एकमात्र आशा के कारण ही इतनी घोर कठिनाइयों तथा यातनाओं को सहन किया संसार के सम्मुख प्रेम का एक संपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ईसा ने वेदना पीड़ा और दोहक से भरा जीवन व्यतीत किया और उसके बावजूद हम एक दूसरे के प्रति इसके प्रतिकूल व्यवहार करते हैं प्रेम मानव के लिए ईश्वर के प्रयोजन का मौलिक सिद्धांत है और उसने हमें एक दूसरे से प्यार करने की आज्ञा दी है जैसे कि वह हमसे प्रेम करता है ये सभी झगड़े और अनबन जो हमें अपने चारों ओर सुनाई देते हैं मात्र भौतिकता को बढ़ावा देते हैं ईश्वरावतारों का प्रयोजन दो संसार अधिकतर भौतिकवाद में डूबा हुआ है और पावन आत्मा के आशीर्वादों को नजरअंदाज कर दिया जाता है वास्तविक आध्यात्मिक भावना की मात्रा बहुत कम है और विश्व की उन्नति अधिकतर केवल भौतिक है मानव नश्वर जंतुओं की भांति बनते जा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उनमें कोई आध्यात्मिक भावना नहीं होती वे प्रभु की ओर उन्मुख नहीं होते उनका कोई धर्म नहीं होता ये बातें केवल मनुष्य से ही संबंध रखती है और यदि वह उनसे वंचित हो तो वह प्रकृति का बंदी होता है और पशु से लेशमात्र भी बेहतर नहीं होता मनुष्य केवल पशु के समान जीवन व्यतीत कर कैसे संतोष प्राप्त कर सकता है जबकि ईश्वर ने उसको इतना उत्कृष्ट प्राणी बनाया है सारी सृष्टि प्रकृति के नियमों के अधीन रची गई है परंतु मानव इन नियमों पर विजय पाने में सफल हुआ है अपनी शक्ति तथा प्रताप के बावजूद सूर्य प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है और अपने मार्ग से बाल बराबर भी नहीं हट सकता महान और शक्तिशाली सागर अपनी लहरों के प्रवाह और ज्वार भाटा को बदल सकने में असमर्थ है प्रकृति के नियमों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता सिवाय मनुष्य के मनुष्य को ईश्वर ने ऐसी अद्भुत शक्ति प्रदान की है कि वह प्रकृति का मार्गदर्शन कर सकता है उस पर नियंत्रण कर सकता है और उस पर विजय पा सकता है मनुष्य के लिए प्राकृतिक नियम पृथ्वी पर चलना है परंतु वह हवाई जहाज़ों का निर्माण करता है और वायु में उड़ता है उसे सूखी जमीन पर रहने के लिए उत्पन्न किया गया है परंतु वह सागर पर सवारी करता है और यहां तक कि इसके नीचे भी यात्रा करता है उसने विद्युत शक्ति पर नियंत्रण करना सीख लिया है और वह इसे लेकर अपनी इच्छानुसार दीपक में बंद कर देता है मानव स्वर थोड़ी दूरी तक सुनाई देने के लिए बनाया गया है परंतु मनुष्य की शक्ति ऐसी है कि उसने यंत्रों का आविष्कार कर लिया है और पूर्व से पश्चिम तक बातचीत कर सकता है ये सभी उदाहरण आपको दर्शाते हैं कि किस प्रकार वह प्रकृति के हाथ से शक्ति छीनकर स्वयं उसी के विरुद्ध उनका उपयोग करता है यह जानते हुए कि मनुष्य को प्रकृति के स्वामी के रूप में उत्पन्न किया गया है उसके लिए वह कितनी मूर्खता की बात है कि वह प्रकृति का दास बनकर रहे प्रकृति की आराधना और स्तुति करना कितनी मूर्खता और अज्ञानता की बात है जबकि ईश्वर ने अपनी महान कृपा से हमें उसका स्वामी बनाया है ईश्वर की शक्ति सबको दिखाई देती है परंतु फिर भी लोगों ने अपनी आंखें मूंद ली है और इसे नहीं देखते सत्यता का सूर्य अपने पूर्ण गौरव के साथ चमक रहा है परंतु मनुष्य अपनी जानबूझ कर मूंदी हुई आंखों के कारण उसके तेज को देख नहीं पाता प्रभु से मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि उसकी दया और प्रेमपूर्ण कृपा से आप एक हो जाएं और आनंद से विभोर हो उठें मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो कि युद्ध और रक्तपात समाप्त हो और प्रेम मैत्री शांति तथा एकता का संसार में राज्य हो हम देखते हैं कि किस प्रकार सभी युगों में लहू ने पृथ्वी तल पर धब्बे लगाए हैं परंतु अब महान प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई है मनुष्य का ज्ञान बड़ा है आध्यात्मिकता का विकास होने लगा है और निश्चय ही एक ऐसा समय आ रहा है जब विश्व के सभी धर्म शांतिपूर्ण होंगे आइए ऊपरी आकारों को और अपने कलहपूर्ण विवादों को हम त्याग दें और आपस में मिलकर एकता के दिव्य प्रयोजन की ओर अग्रसर हो यहां तक कि सारी मानवता प्रेमपाश में बंधी अपने आप को एक परिवार की भांति मानने लगे